चक्षु और दीपक का दृष्टान देखकर समझा दिए थे व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति घट को देखने के लिए दोनों की जरूरत है चक्षु और दीपक का जड़ और प्रकाश कहने का तौर पर जड़ और प्रकाश दोनों की जरूरत है इन प्रकाश को देखने के लिए केवल जड़ वृद्धा चक्षु की जरूरत है वहां प्रकाश स्वयं विद्यमान है प्रकाश की जरूरत नहीं है उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारी जो अंतगण वृत्ति जा रही है बुद्धि वृत्ति और चिदावास दोनों की जरूरत है कहा घटारी का दर्शन करने के लिए लेकिन आत्मा का दर्शन करने के लिए फिर बुद्धिवृत्ति की जरूरत है चिदावास की जरूरत नहीं चैतन्य का जरूरत नहीं है उसको और समझा रहे आगे बढ़ाकर देखें बुद्धि वृत्ति वुर्त ना चिताभास वैशिष्ट स्वाभाव्य घटादी शिव ब्रह्मण भी फलव्या बलात्व इत्यासंज्ञा पूर्व पक्षी कहता केवल वृत्ति तो कभी होती ही नहीं है जब भी बुद्धि से कोई वृत्ति निकलेगी उस वृत्ति में चैतन्य जब प्रतिबिंबित होगी बुद्धि से कोई भी वृत्ति निकले उस वृत्ति में क्या होगा चैतन्य सटावत है चैतन्य तो उस प्रतिबिंबित रहेगा ही चैतन्य के बिना कोई वृत्ति चली नहीं जाए जैसे पट के बिना कोई चित्र है नहीं। सारा चित्र ब्रह्मिकल्पित है ना वृत्ति निकल रही तो गां निकल रही हो चेतन भी है जहां चेतन में वृत्ति जा रही है तो जब वृत्ति निकली जिस चेतन अधिष्ठान में वृत्ति जा रही है उस चेतन को उस वृत्ति प्रति तो पड़ेगा बचना है नहीं उसने इसलिए कहते हैं कि देखो वृत्ति बिना चेतनी चिदाभास का हो नहीं सकता अच्छा आप चाहो ना चाहो ब्रह्म को जब अनुभव ब्रह्मागार वृत्ति जब हुई तो वहां भी चिदाबास विद्यमान है उतरेगा साथ में के साथ में वो भी रहेगा ही बुद्धि नाम बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियां विशिष्ट हुए हुए रहना उनके स्वभाव है तो चिदाभास का ना बुद्धि है ना तो बुद्धि की वृत्ति है दोनों ही बुद्धि भी है ये जो कह रहे हैं चिदाबास चिदाबाश ना होता तो बुद्धि है मालूम भी नहीं होती और इसी प्रकार से ना हो तो वृत्ति निकले भी वृत्तियों का स्वभाव है अतएव जिस प्रकार घटादियों में गई वृत्ति के साथ चिदाबास भी था तो ब्रह्म में प्रवृत्ति वृत्ति के साथ भी चिदाबास रहेगा ऐसा आप चाहो ना चाहफल होगी दोनों होगी ना वृत्ति व्याप्ति होगी फलव्याप्ति होगी ही इत्यास सिद्धांति करके जाने दो परिधाबाज नहीं हम थोड़े कह रहे लेकिन वो कहा गया क्या वहां जाकर कोई विशिष्ट कार्य करने सक्षम रह जाता है हमने दिया दृष्टान क्या दर्पण का सूर्य को घुमाया तो क्या होता है प्रतिबिंब तो निकल रहे हैं प्रतिफलन हो रहा है प्रतिफलन सूर्य को प्रकाशित नहीं करता बल्कि तो सूर्य की किरणों में ही लीन हो जाता चंद्रमा जब अम्बाशन सूर्य की ओर हो जाती है तब क्या होगा वहां पर भी सूर्य से आते किरणों को अब तक पृथ्वी की ओर फेंक रही थी जो चंद्रमा अब भी प्रकाश आ रहा है वहां से किरण तो जा रहे हैं लेकिन किरणों से जिसे पहले वो पृथ्वी को प्रकाशित कर रही थी अब वो सूर्य को प्रकाशित करेगी क्या बल्कि उल्टा क्या होगा वो सूर्य किरणों में उसका प्रतिफुलित जो किरण है वो हो जाते हैं तो उसी प्रकर यहां ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के नाते और तीसरे स्थान क्या दिया था दीपक का चक्षु जो देख रहा है दीपक को दीपक की प्रकाश से दीपक को देख रहा है दीपक की प्रकाश की वजह से आपकी आंख भी प्रवृत्ति हुई है नहीं तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती आंख अंधकार में कहां प्रवृत्त हो जाता आंख देखने में सक्षम क्यों हुआ है दीपक के वजह से अतएव दीपक की सहायता से प्रवृत्ति आंख जब दीपक को देखने लगेगा तब उन्नी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है स्वयं वो प्रकाश होता है यहां से प्रतिफलित जो प्रकाश होगा वो दीपक में लीन हो गया ज्योति प्रकाश इसमें सहाय है, आंख को बिना प्रकाश कोई चीज दिखेगा नहीं चाहे न्यून प्रकाश हो जैसे पूर्ण प्रकाश हो चाहे अर्ध प्रकाश हो चाहे मंद प्रकाश हो चाहे जैसे प्रकाश प्रकाश चाहिए उसके बिना सूर्य यहाँ आंखों से कुछ नहीं दिखता अभी जो बाह्य प्रकाश किरण जो अंदर आए हैं आंख में उन्हीं का प्रतिफलन विषव ग्रहण कर रहे हैं अंदर से कोई किरण नहीं लाइट नहीं निकल रहा इसलिए यहां पर भी क्या हो रहा है बाहर से दीपक से प्रकाश अंदर एक प्रतिफलित और दीपक जगह प्रकाश कर जब जाता है तो उसमें दीन हो जाता है दीपक को प्रकाशित नहीं करता तो चु मात्र से दीपक ग्रहण हो गया पर भी करे परं ब्रह्मी भवे परम न तो ब्रह्मंडलियाप्यसौचिता हम भी मान रहे हैं वृत्ति में चिदाबास है मना कहां कर रहा हूं ये नहीं कह रहा चिदावास नहीं है मैं ये कर रहा चिदाभास कोई फलव्याप्ति पैदा नहीं करता क्या हुआ चिदावास रहकर क्या कर रहा है वहां में तब कहते हैं ब्रह्मणी एक एक ही है, एक ही है, है तो ब्रह्म में एक ही बल्कि तो है ने अतिशय फलम को दिया घटा जैसे घट में प्रकाशन रूप विशेष कार्य को अतिशय फल प्रदान किया वैसे अच्छी दवा ब्रह्म में अतिशय फल उत्पन्न नहीं करता परंतु है ना परंतु ब्रह्मणि अदृश्य फल न क्या यद्य घटाद्यादत्तिवद ब्रह्मगोचरवृत चिताभासो अस्त मंत यद्यपाद्यासम ब्रह्म विषय वृत्ति है उम्मीद भी चिदासर्रे यद्य है तथा नाशब्रह्मणो भेदेन भाषते लेकिन अब भ्रम से भिन्नत्व भाषित ही नहीं, नहीं होगा ना वहां क्या तो हो रहा है जो चिदाबास है वह घट भिन्न भाषित अति वो अति भिन्नता वो चिदाबास घट से भिन्न बूता चिदाबास होने से चिदाबास क्या कर रहा है घट को प्रकाशित कर देगा और यह ब्रह्म से भिन्न है क्या हो चिदाबास ब्रह्म एक ही भूत गया तो ब्रह्म को प्रकाशन कैसे कर देगा जब उसी में लीन हो गया उसे प्रकाशन कैसे करेगा नहीं कर सकता ये घट में और ब्रह्मी विषय में घट रूपी विषय में जब प्रवृत्ति हो वृत्ति के साथ ऐसा है वो तो घट से स्वयं भिन्न है आप ब्रह्म को विषय करने वाले वृत्ति के साथ तो से भिन्न रहा ही नहीं अति फल व्याप्ति नहीं हो सकता वही कहते ना सुब्रमण भेदे नदीप प्रभावतभूत जैसे मध्यान्ह है सूर्य को, को देखूंगा मूर्खी कहा जाएगा उसको तो सूर्य को प्रकाशित करेगा और दीपक के सारा प्रकाश सारे किरण सूर्यों में लीन हो जाएगा इस दीपक है वो दीपक जल रहा है जल भी रहा है वो उसके प्रकाश भी निकल रहा है सूर्य प्रकाशित नहीं हो क्योंकि उसके जो प्रकाश है सूर्य प्रकाश के साथ भिन्नत्व तो नहीं रखता अभिन्नत्व तो को प्राप्त कर लिया और अंधकार में है घट और दीपक रखा हुआ है घट से और दीपक जो प्रकाश है भिन्न है भिन्न उस घटावचिन हैतन के, के साथ दीप प्रकाश की एकत्व तो नहीं होता भिन्नत्व तो रहा जाता है अतव दीपक का जो प्रकाश उस घट को प्रकाशित कर देता है वैसे यहां नहीं है वह कहते प्रचंड आत्ममध्यवर्ती आत्म मध्यवर्ती प्रदीप प्रभावत एक समान है उसी प्रक्रिया पर भी एक मुक्त हो जाएगा अभी एक ही भूत हुआ नहीं अभी तो ब्रह्म का वृत्ति बना रहे हैं वास्तविक ऐक्यता कोई ही नहीं वास्तविकता हो जाए तो मुक्त हो गया वृत्ति तो का बात खत्म हो जाती है इसे कहती युवक व्यक्ति युवक अतः लक्षण अतिशयजन न ब्रह्मणि, इसलिए प्रकाशन रूपा एक अतिशय एक विशेषता रूपी जो कार्य उत्पन्न होता था घट में वैसा या ब्रह्म में पैदा करने वाला वो नहीं रहा इसलिए कह दिया गया फलव्याप्ति नहीं होती है ब्रह्मणी फलव्याप्त नास्त शिक्षा तो था आपकी कल्पना है लग रहा है मेरे को क्योंकि ऐसे तो हमारे अनुभव में तो नहीं समझ में आ रही है और आपका अनुभव यदि है तो ठीक है लेकिन यथार्थ है वो तो अनुभव प्रमाण है श्रुति दोनों बात कह रही है एक बार कहती है मन से उपलब्ध दूसरा कह रही तो वाचन का प्राप्त मन शासन दोनों बात कह रही है ना विरुद्ध एक मन से उपलब्ध है अप्राप्य मनसासा मन से प्राप्त की बिना लौटाता है इसका क्या मतलब है बात और तात्पर्य है कि मन से उपलब्ध मने वृत्ति व्याप्ति अप्राप्य मनसा मने फल व्याप्ति न बहुत मन को प्रवृत्त करो या मन की केवल वृत्ति जाएगी मन के तरह उसकी फलव्याप्ति नहीं होगा फिर तो निषेध वाक्य फल व्याप्ति भी निषेध कर रहे हैं विधिवाक्य वृत्ति व्याप्ति का कदम करते व्यवस्था है इति आगम प्रमाण श्रुति प्रमाण अमारमेय अनादी है आ, क्या कह रहा है इसका तत्पर्य फलव्याप्ति नहीं है जितने भी निषेध प्रक्य है नो क्या ने ले लेंगे हम फलव्याप्ति राहित श्रुतिया ने। भावं और वृत्ति व्याप्यता तो श्रुता ये भी उपनिषद में सुनने को मिलता है दो उपनिषद है पहले अमृत बिंदु उपनिषद दे रहे देखिये निर्विकल्प हेतु दृष्टान्त तो वर्जित रही रही होता तो क्या होता? रही में तो हो विकल्प होता होता होता क्या रहेगा ना उसे घट घट है घटत प्रकार है, है। प्रकार प्रकार सहित होना ना सब चंस हेतु दृष्टान्त वर्जित वो आत्मा कैसा है इसलिए कोई हेतु नहीं किसी कारण से पैदा हुआ नहीं है और उसके बराबर कोई दृष्टांत भी नहीं अप्रमेयम और अप्रमेय प्रमेय प्रमे कोटि में नहीं कभी आ सकता अनादिंच और आदिमान भी नहीं है उत्पन्न भी नहीं है वो अतएव वो अप्रमेय उसे जान करके बुध मुच्छते इतने अस्म मंत्रे श्रुतिया अमृतबिंदुपरिषद फलव्याप्तिराहित्यं उक्तम् इस मंत्र में अमृतबिंदुपरिषद मंत्र के द्वारा अप्रमय शब्द से या फलव्याहित्यता का ही कथन किया गया है मन से नृदाण्य कठौव्या में भी है कठोल्य में भी है अर्थात त्म श्रोता वृत्ति व्यापार दोनों प्रमाण है वृत्ति व्याप्ति का होने में फल व्याप्ति का ना होने में इस प्रकार से आपने पहले जो पढ़े आए रहे थे बीच में आत्मान की व्याख्या चल रहा था अट्ठावन से लेकर के पंचानवे तक आत्मान चित्र में आत्मान शु व्याख्या अब दोबारा विजानियत को उठा रहे हैं तो विज्ञान कैसा होगा फिर किस प्रकार का विज्ञान होता है वो समझाना है उसके लिए शुरू करते हैं छियानबे से अब एक तक सौ चौतीस तक का। व्यक्ति उसके लिए अवतरण कह दे रहे आत्मानिया तो मंत्रेणा अप्रोक्ष ज्ञानम शोक निवृत्त्याख्यम जीव गतम अवस्था द हमने पहले खा दिया था के द्वारा और शोक निवृत्त्याख जीव जी में अवस्थे जीव के ब्रुते आत्मानु ऐसे कहा था चार सात अड़तालीस सेवन फोर्टी एट इसी प्रकरण का अड़तालीसवे श्लोक में बात कहा गया था अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नाम की दो अवस्था जीव में होने वाला है उसको कथन करता है आकम चित्लोकन तर कियतांशन अप्रोशदा माह अब अप यह आकांक्षा हो रही है कितने अंश के द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान कथन किया जा रहा है वह विजान या अंश के द्वारा अप्रोशन कथन किया जा आत्मन चित जानी आद अयमअस्मी वाक्य ब्रह्मत्म व्यक्ति मुल्लिख्योदीये अच्छा आत्मन चित जानिया पुरुष इस वाक्य से क्या किया गया है इस ब्रह्म रूपी आत्मा को क्या कर दिया अर्थात सत्याग लक्षण ब्रह्म को से अभिन्न आत्मा मैने जीव को ब्रह्म क्या है सत्याविण वाला जो ब्रह्म उसको से अभिन कौन है ये प्रत्येगात्मा है ऐसा व्यक्ति अर्थात ऐसे स्वरूप को स्पष्ट रूपे नो बोध जो ज्ञान उत्पन्न होता है क्या ज्ञान है वो हम ब्रह्मास्मी सौते उसी को इस मंत्र में कहा गया है इति वाक्य ने टीका में देखो ब्रह्म की व्याख्या अच्छा कर रहे हैं ब्रह्म बने सत्यादि ब्रह्म आत्मा से उस ब्रह्म से अभिन्न जो प्रतिगात्मा प्रत्यत्मा तत्वरूपिख्य उसके स्वरूप को स्पष्ट कथन करके का तात्पर्य विषय कृत्याषय करके जो बोध हो जाए थे जो ज्ञानपन्न होता है क्या ज्ञान ज्ञानता है ब्रह्म अहम अस्मृति ऐसी ज्ञान उत्पन्न होगा सो विदीय ते अने वाक्य न इस वाक्य के द्वारा का गया पूर्वोक्त रीत्या तो गया गया, है जिंदगी जब तक अनुभूति नहीं होगी अरे एक बार सुन लिया परोक्षा चाहिए क्या आपने कहा वाक्य सुनने से बात परोक्षता है दस वक्त तुम्हें तो दृष्टांत प्राप्त करके उसके बाद एक ही बार तो कहना पड़ा दसवीं दस बार बोलना पड़ा क्या एक बार अनुभूति हो गई ऐसे आप एक बार धन से अनुभूति हो जाना चाहिए है ना क्यों नहीं होता कहते हैं आपके अंदर ऐसी बुरी वासनाएं भरी पड़ी है हम ब्रह्मास वृद्ध वासनाएं आप अपने आप को कभी ब्रह्म ईश्वर मान ही नहीं सकते दूसरे को मानने को तैयार हो ना खुद को मानने को तैयार दूसरे में मानने को तैयार ना खुद में मानने को तैयार मैं ही भ्रम कहां से मानेगा दूसरे को ब्रह्म नहीं मान सकता दूसरे में ब्रह्म भी नहीं, नहीं मान सकता खुद में ईश्वर यह भी नहीं मान सकता तो खुद ईश्वर हूं इसे कैसे मान देता इतनी दृढ़ वासना है मैं ब्रह्म नहीं हूं पक्की हूं ऐसी जबरदस्त फुट फुट के अनंत जन्मों से भरा पड़ा है कि मैं एक जीव हूं मैं एक मनुष्य हूं है मैं अवस्थी या का बेटा या बेटा बेटी खाड़ के फेंकना तो धुर हिले तो सही मैंने खोटी तो खाड़ा जाए वासना हिलती नहीं तो स्त्री नवाप न नुम न पत्नी न पति न कुमारी कुमुतकुम उपनिषद न बालो न युवा नृद्ध राज नगरो शिष्य सिदानंदोहम शिव न भोज्यम न भोक्ता न वैवा भोजन सारे बेलों को निषेव किया उन श्लोकों को लोग रटते हैं केवल रटते हैं वर्त घटता कठिन काम है ऐसी है ऐसी हम लोगों को छोड़ो श्वेत केतु कुछ वेद काल शक्तियों में भी नौ बार बोलना पड़ा उसको तत्व मुसी नौ बार नौ दृष्टान्तों को देकर नौ तरीके समझाते हुए इसको कहना पड़ा और कलुगी मनुष्यों को तो कहना ही नौ बार या नब्बे बार बोलने पर भी नहीं उतरने वाला इसलिए कहते हैं जब तक उतरेगा नहीं तब तक श्रवण करते लगातार तो लगे रहो वही पूर्व पक्ष के जवाब नही पूर्व पक्ष कहता है पूर्वोक्त रीति के अनुसार सकृत वाक्य विचार हो तो एक बार वाक्य का विचार करने मात्र से अप्रोक्ष ज्ञान सिद्धग्रमुक्ति हो जानी चाहिए आवृत्तिर असदेशनम अनुष्ठी सर आवृत्तिर उपाद इत्यादि श्रवणादि का आवर्तनम कथम सरना है कैसे हो सकता है सूत्र बनाया ब्रह्म सूत्र में आवृत्ति असकृत उपदेशा ब्रह्म सूत्र है असहृत उपदेश क्या है चांदे को प्रतिषद में नौ बार बोलो ना असकृत बने एक बार नहीं सकृत बने एक बार तो में अनेक बार तो ऐसे क्यों कहा ब्रह्मसूत्र बोल दिए है क्योंकि आप सिद्ध कर रहे हो एक बार आपकी शरण करने से प्रोत्साहन हो जाती है तो फिर आवृत्ति क्यों करना तो सिद्धांति कहता है अरे सुनने के बाद यदि आप योग्य अधिकारी हैं तो अवश्य ही उसका प्रोत्साहन होगी लेकिन ज्ञानदार ज्ञान दिपती ज्ञान नहीं मान भी देता है लगता है सर्वम मिथ्या अनुभूति हो रही है कुछ देर तक के लिए बैठा है चिंतन कर रहा है सारा जगत मिथ्या है ठीक है नहीं। आज निकला रोसे घर भिजा खाने के खटर पटर हुई नहीं तो हम ब्रह्मा समय गई भाड़ हो पाता है ज्ञान दाढ़िया आचार्य भी उसके आवृत्ति का अनुष्ठान या आचार्य अभी होने से तदनुष्ठ वह अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए अत्त बोधो परोक्ष महावाक्या तथा नद्रड़ दृढ़ नाम आचार्य पुनरी अस्तुबोधो परोक्षोत्र महावाक्य महावाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान होगा यह हम भी मान लेंगे कोई संशय होता है होगा ही किंतु तथापि असो लेकिन वह बोध नद्रड़ दृढ़ दृढ़ नहीं करता तो। श्रवणादि नाम आचार्य पुनर्णा कैसा निर्णय ले लिया यदि एक ही बार में दृढ़ भी हो जाता फिर तो आचार्य क्यों कहते बार बारम्बार आचार्य आचार्यों के द्वारा बार बार कह दिया गया अभ्यास करते रहो इसे ज्ञापन होता है कि जो है एक बार में पूरा दृढ़ नहीं हो पाता अत्र माने मैंने ब्रह्मात् महावाक्य सप्तार्थ विचार से अप्रोक्ष बोध वस्तु ब्रह्मात्म विषय में अर्थात महावाक्य से जीव ब्रह्म की ऐक्यता के मामले में एक बार सुनने से ही वो भी विचार सहित नहीं विचार सहित विचार सहित एक बार सुनने से अप्रोक्ष बोध हो जाता है इसे कोई संशय नहीं है बहुत एवं ठीक है ऐसा ही है हम मानते हैं तथापि फिर भी वह अप्रोक्ष बोध जो है अप्रोक्ष ज्ञान ना दृढ़ दृढ़ नहीं होता अद श्रवणादि आवर्तनीय श्रवनादी का आवर्तन करनी चाहिए श्रीमत्शंकर्य पुनर्वाक्याद्ञानोत्पत्तिर अभी आवर्तना कि श्रीमद् आचार्य शंकर के द्वारा पुनः वाक्यान में पुनः मतलब वाक्यान के उत्पत्ति के अनतर में भी श्रवणादी के आवर्तन करना चाहिए ऐसा कथन किया ज्ञानदार ज्ञान दारेत इत अर्थात ज्ञान की दृढ़ता के लिए है यह अर्थात लाभ हो गया कहा है आचार्य जी ने शंकराचार्य जी ने वाक्यवृत्ति जो पहले भी दिया ना आवा श्लोक छोड़ दिए थे बीच वाला वो श्लोक यहां दे रहे थे उनचास फोर्टी नाइन वाक्यवृत्ति का श्लोक क्रमांक उनचास आचार्य के नाक्य के तो द्वारा श्लोक है एक और पंचशतम श्लोक है उसमें दे रहे हैं अहम ब्रह्मेद वाक्या बोधो भवे समाज सहित श्रवणादीकम ब्रह्म के वाक्य अर्थ बोधिवे जब तक अहम ब्रह्म यह वाक्य अर्थ बोध दृढ़ नहीं होता तब समाज सहित रहने की हम कदा प्रोशन करते घूमते फिरते गृहस्थी करता होगा भी काम धंधा करते हुए हम पढ़ते पढ़ाते भी रहेंगे चलते रहेंगे फिरते रहेंगे कमाते भी रहेंगे धंधा करते रहेंगे विचार विचल रहे साथ में हो रहा है है ना एकाध विद्यार्थी ने साथ में रख लिया और सेवा भी कर लिया उसको पढ़ा भी दिया अपना झंडा भी चल रहा है ऐसे बहुत लोग करते हैं घूमरे फिर रहे कथा प्रवचन में जा रहे सब हो रहा है प्रवृत्ति पूरा है आसक्ति पूरी है और विचार चल रहा है दे तो तर्क तो सब कुछ करते पढ़ाते भी रहते क्या दिक्कत है शंकराचार्य का अत्याय नहीं हो सकता व्यवहार में जितना पैर रखे रहोगे और कानी तो के लिए श्रवणादि करते रहो तो वे ढोंगे तो ढोंग हो जाए मिथ्याचाराधि विशिष्ट होकर के ही श्रवणादि होना चाहिए समाधि सहित स्टाव अभ्य का श्रवणाधिक का अभ्यास श्रवण मन निध्यासन प्रवृत्ति विशिष्ट ग्रह नहीं सब इंद्रियोंपत्ति विशेष रूपे विवेक वैराग्य सक्षन, इन चारों से युक्त होकर ही आपको अभ्यास करनी चाहिए प्रमाणचंद्रज्ञान अदारे पूछ पूछता महाराज सबकी बात न जब ज्ञान दृढ़ न आप कैसे निर्णय ले रहे हैं वाक्य ज्ञान से जनिजो वाक्य से जनिजो ज्ञान है वो दृढ़ नहीं होता आपने कैसे निर्णय ले लिया कहते हैं अधिकतर लोगों में दृढ़ नहीं होता ये एक होगा अपवाद स्वरूप जिसकी इतनी अंत और शुद्ध है एक बार सुनते ही काम पूरा होगा एक बार विचार से तो श्रवण से काम हो जावे ऐसे तो कोई कोई माई पैदा होगा जिसको भगवान ने किया कश्चि वित्तीम तत्व कोई कोई होता है निन्दा नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो लो जितने डा सको उतनी प्रसिद्ध जनता में से श्रवण करने वाला में से सब वैसे हैं वैसे बाढ़ सन्तीढ़ असंभाव्यम सेपरीता चावना तीन कारण है अदृढ़ता केव महावाक्य का विचार से श्रवण करने से उत्पन्न पुरुष ज्ञान दृढ़ क्यों नहीं दृढ़ होता ऐसा जब प्रश्न बिल्कुल ठीक बाढ़ क्यों ठीक है भाई फिर कारण बताओ क्यों नहीं होता सं दृढ़ता प्रति प्रतीक कारण विद्यमान है सबसे पहला कारण श्रुति अनेकता श्रुति अनेकता नहीं तो अनेकों सुर्तियों की जरूरत एक परिषद से काम चल जाता एक परिषद होता उसके विचार से श्रवण कर हो जाते अनेकों श्रुतियों को बनाया क्यों क्योंकि परमा परमेश्वर जानता था जीव पैदा होते हैं एक प्रश्न सुनने से, से, से उनका खुलने वाला नहीं है निकमा परिषद बोलते कहानी कदम दी क्या दिन लपड़ेगी दस प्रतिशत पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाते दिमाग घे जाता है क्या फायदा? है वेद, पढ़ना परमेश्वर वेद जो बता रहा है कि भाई एक बार सुनने से तुम्हारा काम होने वाला एक उपनिषद सुनने से होने वाला नहीं है पूरे दस परिषद मध्यमाधिकारी होधिकारी हो एक श्लोक को प्रतिशत पढ़ो उत्तम अधिकारी हो एक काम उपरसान केवल अनेक सुर्खियां बनाए जो ज्ञापन करता है बार बार सुनना पड़ेगा दूसरा आप सब के दिमाग में होने से सारे जीवर हम कहा से हो जाएगा असंभावित तुम तो अर्थ आपके दिल दिमाग में इतना ठोस बैठ गया है निचोड़ निकलेगा ये हो रही जितना, पढ़ा लो, जितना कुछ पूछा नहीं हो सकता माया नहीं सकती ये होने जगत में सब अंत में निचोड़ घूम के वहीं आते उलू का बैल जैसे सारा सन करके अंत में टिका फिर क्या बोल रहा है। <laughs> कोलू का ऐसे ही होता है कोलू <laughs> का क्या करता है कई बार हम तो है कर दो फिर घूमता है सारे वही आके खड़ा हो जाएगा फिर करो फिर चलता है फिर वहीं आके खड़ा हो जाए कोलू का बार हम लोगों का दिमाग है घूम फिर के आते हैं फिर वही जगत सत्य बोल देते हैं फिर गुरु आगे क्या बोल रहा है प्रशासद एक सब अच्छा अच्छा ठीक ब्रह्मा हम ब्रह्मा से बोलता है घूम फिर वही आता जगत सत्य असंभावित तो अर्थ असंभावना पक्की है केवल असंभावना ही पक्की नहीं बल्कि उल्टा भी विपरीत भावना उल्टा भी विपरीत भावना भी भरी पड़ी है जीव ब्रह्म नहीं हो सकता ये सोचते तो हो सकता है ऐसा समझा जा सकता है ऐनो कहते है, वो नहीं हो सकता इतना ही नहीं है ही नहीं ऐसा वो ब्रह्म ही नहीं कुछ है छोटी जीव है समझा रही ईश्वर बैठा हुआ है कोई तो ब्रम नाम घटित नहीं और ईश्वर जगत तीन समझो तीनों है और तीनों सत्य तीनों के बीच में चल रहा है जगत भाषण करने लगे हुए जीव और ईश्वर उसको तो देने में लगा हुआ है कभी देता है कभी नहीं देता है उठक पटक कर रहा है सुख दुख लटका लटा है यह ब्राह्मण इंदिरा रूणा निमा यार है ना इसलिए कहते हैं कि देखो कि तीन है ही माने किस्म कारण से नेगदा है तो हो। अनेक अर्थस्य तो अर्थस्या अखंडीकर अलौकिक असंभावित अब अर्थ की अखंडीकर सत्ता अखंडीकर अर्थ से एक द्वितीय अखंडीकर अद्वितीय ब्रह्म उसकी अलौकिक वह अलौकिक होने के नाते अपरा, है, है मैं अकर्ता हूं नहीं मैं करता हूं मैं अभोक्ता हूं नहीं मैं भोक्ता हूं कर्तृत्व भोक्तृत्व पुरुषत्व ब्राह्मण आदि वर्ण जाति आदि का अहंकार ठोस रखा होगा इससे छुटकार नहीं बहुत कठिन काम साधु हो गए तो छूटता छूटता है? जातिवाद भोक्तृत्व का अभिमान इसके अंदर सारी चीज आ गया प्रचन्नता का सारे कारण आ गए उसकी यही विपरीत भावना आ जाती है इतने अदाढ़ इस प्रकार की जो है का कारण बहुत सारे मजबूती सुरक्षित कर सकते सर्वथा सा प्रकार से बैठे हुए तो श्रवणा इसलिए श्रवणा आवर्तन जरूर करना चाहिए अदाढ़ हेतु अदाढ़ निवृत्त श्रवणावृत्ति कार्य अब एक, एक निवृत्ति कैसे करोगे कि तीन जो है इसके आधार पर है ना दोषों को निवृत्त करना पड़ेगा हमें कैसे निवृत्त होगा वो समझा रहे हैं इन्हीं हेतुओं को पहले समझाएंगे हेतु तीन प्रकार के, के हेतु को कथन करके उनमें जो पहला हेतु श्रुति नाना प्रयुक्त अदाढ़ निवृत्त श्रुति नाना प्रयुक्त अदृढ़ता के, के निवृत्ति के लिए श्रण की आवृत्ति करनी चाहिए इत्या शाखा भेदात काम भेदात, श्रुदम कर्मान्यथा अन्यथा एवं अत्रशंखी श्रवणमाचरे यथा शाखा जिसे शाखा बेला यथात में शाखा बेला कहा भेदा दो कारण से कर्म भेद होता है दो कारण कर्म से कर्मों में भेद है क्या है वो शाखा भेद अलग अलग शाखा वालों के लिए अलग अलग ढंग से कर्मकांड करने का विधान हुआ है और कामनाओं के भेद से भी कर्म में भेद हो जाता है श्रोतम अन्य था अन्य था अन्य अन्य प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार अनेक प्रकार शून्य को मिला एवं अत्री माशंखी उसी प्रकार से यहां पर भी अनेक है ऐसा मत शिका करो यहां तो एक कमेविधि उनकी शा, शाखा भेद से कामना भेद से कर्म भेद है उसे यहां पर भी श्रुति के से ऐसा ना सोचो कहीं ज्ञान में भी भेद है ही अदृढ़ता का कारण अनेक श्रुतियों को देखते हुए आपके अंदर अदृढ़ता हो रही है कहीं बोला जगत को आत्मा से आकाश अधिकरण से पैदा हुआ कहीं बोला नहीं नहीं आकाश आत्मा से तेज पैदा हो आकाश और वायु को छोड़ ही दिया कहीं बोलते नहीं नहीं लोकतांत्रिक रुझाई थी वो लोगों को दृष्टि कर दिया बोलते एकाकिन रम आते वो अकेला रमन नहीं कर पाए इसलो को सुस्ती बना दिया कहे कुछ कहे कुछ कहीं कहें कुछ, कुछ, कुछ आ उससे हमें मन में क्या हो गया संशय हो गया श्रुति के नानात्मक तो कारण से ज्ञान दृढ़ता नहीं हो रही है और हमारे पुत्र तो क्या है श्रुति नानात्मक यथा कर्म भेद श्रुति भेदा कर्म भेद हुआ कामना वेद कर्म भेद हुआ यहां पर हम कहेंगे श्रुति भेजा ज्ञान भेद हो गया ऐसे मन भ्रम भेट जाता है वो कहीं भ्रमता का कारण है। ऐसा यहां पर ले शंका मत करो इत इसलिए ही शरण से श्रार करना पड़ेगा समझनी पड़ेगी सकल श्रुतियों में एक ही बात कहा गया है एक मजबूती भ्रम तू तो इसको समन्वय अध्याय ना ब्रह्मसूत्र का समन्वय अध्याय वो घोटना पड़ेगा ब्रह्मसूत्र की समन्वय अध्याय पर खोपड़ी पड़ेगी वास्तविक हो, हो जाए आपको पता चलता है सारी श्रुतियों में एक ही बात कही सारी प्रक्रियाएं सारी स्मृतियां सारी जो दर्शन सबका अंतिम स्वरूप क्या होगा ब्रह्मानुभूति श्रवण क्या है समन्वय अध्याय का घोटाले याद और स्पष्ट करें यथा शाखाभेदात कर्म भेद श्रेद है जैसे शाखा कर्म भेष को मिलता है यदा यद स्वत्र क्रियते यजुषा आध्र्यम सामना उद्घीतमित ऋषा के द्वारा स्वत्र कर्म होता है यजुर् के द्वारा आध्र्य कर्म होता है साम के द्वारा औ कर्म होता है ऐसे श्रुति वेदा कर्म भेद देखने को मिलता है आयुष काम इत्यादि कर्म का भेद श्रुता कार्य नामक के द्वारा वर्षा की कामना करनी चाहिए और श्रत कृष्ण नामक विशेष है घुंगची जिसको होते गुंजा या को नाम से कहा जाता है जो एक तरफ लाल होता है काला होता है गोल गोल फल जिसे पहले जमाने सोने वगैरह नापते थे गुंजा गुंजा से, हाँ गुंज इसको लाल होता नीचे कोने में काला होता उसी को लेकर के बंदर भ्रमित हो गए, लेकिन वो सुंदर होता है छोटे छोटे अंडा अंडे के आकार जैसे होते हैं वो है सुंदर है। हैं? और ऐसे बहुत बटोर की खटा करते हैं। और सोचते हैं <laughs> कि तो चार दर घेर करके बैठ करके तापते हैं। तो बहुत बड़ा दृष्टान दिया। <laughs> आ, के लिए। में अग्नि का भ्रम हुआ ठंडी शुरू होती है उनको वापस आपस जाते ना आपस सट के बैठ गए ठंडी दूर भी तो हो गई उस बांध को सट गए ना नहीं तो सटते कहा वो एक साथ तो बैठते नहीं कभी वो कभी नहीं होते अभी इस है वो अग्नि समझ करके वो ब्रह्म के कान से एकत्र हो गए एकत्रित कर बैठ गए सट के बैठ गए गर्मी आ गई शरीर में तो लगा अग्नि से हमारा गर्मी ठंडी दूर हो गई गर्मी आ गई गुंजाने एक बोलते वानर गुंजा नहीं आए गुंजा पुंजन नहीं आए गुमची अलग अलग नाम से बोलते हैं अलग अलग नाम हिंदी में चोटली चोटली भी बोलते हैं गुंजा भी बोलते हैं अलग अलग नाम से की जड़ नहीं वो अलग करो भेद श्रद्धा एवं इसे कोई भ्रम हो सकता है भ्रांति हो सकती है आदमी को उपनिषद प्रतिपादित से उपनिषद हर प्रतिशंका अलग अलग की होगी अलग अलग बातों को प्रतिपादन कर रहे होंगे ऐसी आशंका होती है तन निवारण आया उसका निवारण करने के लिए सभी उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा पुनः पुनः श्रवण करते हुए सुनना पड़े हाँ भ्रम ही है दिद्धन। दिद्धन। बिल्कुल और तो मैं <laughs> तो, तो बात सही कर रहे हैं ना भाई वो तो उसमें अधिकारी बेची सारी बात कही जाती है हर एक ग्रंथ में एक ही अधिकारी के लिए एक ग्रंथ नहीं होता ना हर ग्रंथ में सभी अधिकारियों के लिए चर्चा होता है हम लोग क्या लेते हैं उत्तम अधिकारी जो कई पकड़ लेते हैं लेकिन खुद हम उसके सोचते भी नहीं पहले तो हमें देखना पड़ेगा मैं अपनी क्या औकात है हम कितने पानी में हैं? हम वो चाल मार रहे हैं उतनी ऊंची बात कर रहे हैं जी कर जी रहे नीचे हम बार बार इसके दृष्टांत देते हैं ना आपको वो जो चील घूमता है उसका गुणांत तो भरता बहुत ऊंचा लेकिन दृष्टि कहा है सड़े मांसते हैं पे नहीं सड़ा मरे हुए मुर्दे के वही से गीत की हाँ। बोलते कितना ऊंचा उड़ रहा है अदृष्टि हम हाँ कर रहे माची गई पकौड़े बना इतना बढ़िया बना था अब दस खाड़े आहू बचारी दिया <laughs> जब खराब बनते हमको दस देता कुछ हो जाता जब वेदांत चर्चा कर रहे थे वहां बैठते ही सारा गड़बड़ <laughs> <नहीं> हो गया <रादे। laughs> बहुत मुश्किल जैसा वेदांती है इसलिए श्रवण आवृति होना बहुत जरूरी श्रवण पुनः पुनः कर्तव्य हो किंतु छ्रवण श्रवण करो श्रवण करो बोल श्रवण क्या चीजें बताओ पहले क्या से सुनने का तांस सुवणे नहीं किवणा वेदाता मशेषाण आदि मध्यावसान ब्रह्मात्मन्यत्पर्य दीह श्रवण भवे अस्म श्रवणीय क्या आपके अंदर ज्ञान दृढ़तापूर्वक पैदा हो जाए क्या ज्ञान वेदांतों के समस्त वेदंता शेषा नाम वेदांत नाम सारे उपरिषद एक हजार आठ उपनिष्द क्यों ना हो एक हजार आठ उप्रिषद क्यों न हो क्या कितनी शाखाएं हमारे पास एक हजार एक सौ अस्सी शाखा है तो कितनी है? कम से कम इसलिए एक हजार एक होनी चाहिए कम से कम क्या किसी भी शाखा दो दो प्रतिशत भी है मंत्र भाग में भी है दोषद मान लेंगे तो दो हजार तीन सौ साठ हो जाएंगे दो हजार तीन सौ साठ सारी शाखाए नहीं हमारे पास एक हजार एक सौ अस्सी तो शाखाएं उपलब्ध नहीं लगभग 400 शाखाएं शाखाएंगे ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें से भी अध्ययन अध्यापन जो चल रहे वही ग्रंथ इतिहास वेद शास्त्राणा विद्या इतिहास पर ग्रंथ मिलते हैं वेद शास्त्रों के समस्त शास्त्रों की इतिहास उसका छप अलग से। तो से में से मिलता है उसे पढ़े तो बताएंगे तो वो कितने वेद है कितनी शाखाएं हैं उसके हिस्से कितनी व्याख्या है, हुई है क्या है सारा इतिहास किया हुआ है उनमें आज का डेट पर उपलब्ध है कितनी शाखाए उपलब्ध है उनके कौन से कौन से ग्रंथ उपलब्ध है वो ग्रंथ भी पूरी है कि अधूरी है सारा विवेचन अनुसंधान करके लिखी हुई पुस्तकें आज उपलब्ध है वैदिक शास्त्र से इतिहास वैदिक शास्त्राणा अलग अलग नामों से छापते हैं आप उसकी लिस्ट देखें तो अशीषाणा वेदांत देखा एक वेदांत वाक्य ने श्लोक उपरिषद नहीं जितनी है जितनी तुम्हें उपलब्ध हो जाए उन सारे उपरिषदों में आदि मध्य शुरू में मध्य में अंत में संपूर्ण उपनिषद में एक ही बात का प्रतिपादन किया गया क्या वो जीव ब्रह्म के तत्व में ही सकल उपरिषदों का तात्पर्य है ऐसा जो ज्ञान दृढ़ता पूर्व पैदा हो जाने का नाम श्रवण हो जाना जब तक दृढ़ता पूर्व पैदा नहीं हुई तब तो तक तो समझो तुम्हारा श्रवणा है सकल उपनिषदों में आज मध्यावसान ये नहीं कि अंत में तो आध्या इस में कभी उस में कहा दिया नहीं पूरे का तात्पर्य संपूर्ण का तात्पर्य जीवन में ही है ऐसा जब तक आपके हृदय में दृढ़ता पूर्व निश्चय नहीं होता सकलों के मामले में तब तक समझा श्रवण अच्छा है और वो दृढ़ ज्ञान पैदा हो जाए तब श्रवण श्रवण उसका सर्वासम उपनिषदाम उपक्रोप संभार आदि पर्यालोचनाया ब्रह्मे प्रत्येगा तात्पर्य पारंपरेण परसान प्रत्यगात्मा परिवसानम् ही ब्रह्म स्वरूपता एकता में, में ही तात्पर्य है पारंपरेण परिवसान परंपरिया सभी में जो है निचोड़ तय हो जाए रूपो रूपों इस प्रकार है उसी का नाम श्रवण अरे ऐसा श्रवण कहाँ निरूपित है कैसा होगा सारा ऊपर पढ़ के हमें लगता है ये तो उपासना है ये तो ज्ञान है लगता है, एक से है।, है? वाट है मैं में। ऐसे में विभाजन अगर कर लेते हैं ना इसे निर्णय कैसा हो ये कहा निर्णय दिया गया और कैसे निर्णय हुआ है वहां यह सब हमें समझाओ तब तक इसके लिए ब्रह्मसूत्र पढ़ जाएंगे ब्रह्मसूत्र का पहला अध्याय समन्वय अध्याय वो समझा रहा है सारे उपरिषद का समन्वय में ही हाँ निर्णय तो वही दे रहा है ना वो ना होता तो यहाँ तो हम बिखर जाते समुद्र है उसने बीन दिया ना उसको सूत्र क्या होता है धागा बांधने वाला माला जैसे माला का जैसे उसने बना दिया मान सोच रहे हैं निर्णय दे रहा है वाक्यार्थ निर्णय पदार्थ निर्णय सब निर्णय वहां हो रहा है